की धार पर चलना बड़ा मुश्किल है तलवार की धार पर धावनों है। एक कवित्री हुई है भगवान की भक्त उन्होंने कहा कि ये क्या क्या ज्ञान, भक्ति ये आध्यात्मिक साधना क्या है तलवार की धार पर चलना ऐसी तरह तलवार के धार पर चलने के मायने ये है कि बड़ा कठिन है तो कहते ये कठिन कार्य भी वैसे तो प्रतिम्रत होना इस दृष्टि से एक अर्थ विशेष अपने मन में लोग भाग रखते हैं, लेकिन जितना मन जो लोगों की धारणा जितनी पतिवृत के अर्थ में है पातिव्रत के अर्थ में शास्त्र के अनुसार उतनी नहीं है शास्त्र के अनुसार तो पतिब्रता तब है वो है की जब ये कह हुई है संत की आ रही तब जब ये ये कहे की सदा अचल ही कर आई राब ये पार्थिव के लक्षण कुछ ऊपर जो बताए है ऐसा हो तब पातिव्रत इतने मात्र से पति बता नहीं किसी स्त्री का कोई संबंध दूसरे पर पुरुष से नहीं है तो होगी पतिब्रता इतने मात्र से नहीं है दूसरे पुरुष से संबंध न हो अपने पति से ही संबंध हो लेकिन पति के साथ में तालमेल भी तो हो इतनी योग्यता हो कि उसके साथ में भेदभाव झगड़ा प्रसाद हो छोड़ा छाड़ी प्याग साग झगड़ा प्रसाद चहासुनी जाली गलोज ये सब जो है निंदा इत्यादारी ये सब न हो और एक दूसरे से प्रेम भाव रहे तब ये पति व्रता कलाकार तो ऐसा करदान कर लेना तो बहुत कठिन बात हो गई साधारण नहीं इसलिए कहते तो कलधार के, के उत्तर की बात हो गई तो कहते हैं वो भी इतना कठिन कार्य जी संपन्न हो जाएगा यदि कर पार्वती जी की उपासना करे को शैल सलक्षण सुम्हारी भारत जी कहते हैं कि हे हिमांचल तुम्हारी पुत्री इस प्रकार से सुलक्षण है उसके सब लक्षण अच्छे ही है अच्छे अच्छे गुण है या तुमने गुण दोष पूछे थे तो दोष की तो कोई बात ही नहीं गुण ही गुण, गुण सब है और सुन मुझे अब अवगुण द्विचारी कहा सब गुण तो तुमने पूछा तो तुम दो बताओ तो तुम्हारी पुत्री में तो कोई दोष नहीं सब गुण ही गुण है लेकिन अगर कोई दोष है तो देखो तुमको दोष ही बता देते है क्या दोष है अब बताते हैं कि देखो इसका जो पट मिलेगा वो कैसा मिलेगा यही एक लक्षण बताते हैं उनको देखें उन लक्षणों में दुअर्थक लक्षण है तो इसी तुलिस में भी शब्दों को ढूंढ करके इस पर लिखा है कि एक दृष्टि से देखो तो वो बड़े श्रेष्ठ गुण हैं और दूसरी दृष्टि से देखो तो वह बड़े दोष है तो महाराज जी उनको ऐसे कहते हैं कि अब पार्वती का ये दुर्गुण है जिसके कारण इनको कैसा पति मिलेगा तो अब सुनने वाले जो हैं हिमांचल और मैना और वहां बैठी हुई जो और सखिया थी वे सब के सब जो हैं चिंतित होने लगी और उन्होंने यही अर्थ लगाया कि नारद जी ने कहा कि पार्वती का दुर्गुण है इसके माने पति जो है कोई अच्छा नहीं मिलेगा और ये पति के दोष ही दोसा। तो दोष दृष्टि से उन्होंने तो नारद जी के जो शब्दावली है उसका दोष दृष्टि से अर्थ लगाया चिंतित होने लगे कहते हैं अगुण अमान मात पिताहीना नंबर एक अगुन होगा अगुन के माने इसमें कोई गुण नहीं, नहीं गुणहीन जब कोई ही नहीं उसमें व्यक्ति में तो क्या होगा बिना गुण के दुर्गुण होगा इसके माने गुणहीन तो दोष यही है तो ये तो दोष के दृष्टि से तो दो गुणहीन है और, और ये तो दोष की दृष्टि से हो गया गुण की दृश्य से देखो तो ये निर्गुण है अब निर्गुण पर परमात्मा से श्रेष्ठ नहीं हो सकता वही एक है वही एकमात्र वही पापर तत्व है उससे महान और कौन गुण सकता बहुत तो बड़ा गुण अब गुण शब्द भी दो अर्थवंत्र अच्छाई का गुण होता है और एक तीन गुण होते हैं सतर्वतमस सतर्वतमस रहित तो परमात्मा शुरू का ही है ये तो बड़ा गुण हो गया ये तो सुनने वाले लोग जो है वो किस अगुण शब्द को किस अर्थ में देख रहे हैं समझ रहे हैं तो अब पार्वती जी भी सुन रही है तो वो सुनती है कि हमें पत मिलेगा वो तो निर्गुण पर धर्म मिलेगा बड़ी पसंद है जब ये मैना इत्यादि और हिमाचल सुनते हैं तब तो इनको बड़ा दुख आ रही बिचारी को इसको जो है जो पथ मिलेगा वो तो गुणहीन होगा तो कहते अमान अमान के माने अब अपने अध्यात्म विद्या के अनुसार देखो तो जो अमान है मान अभिमान रहित है उस व्यक्ति को क्या कहना वो तो बहुत ऊंची स्थिति है आ, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है और संसारी जिसे देखो तो अमान के माने बहुत दुर्गुण है अरे कहीं इसका कहीं पूछ ही नहीं कहीं कोई इसकी इज्जत ही नहीं कोई इसका आदर सत्कार ही नहीं करेगा ये अमानत हो गया तो इन लोगों ने समझा कि इसको ऐसा पद मिलेगा जिसकी कहीं दुनिया में इज्जत नहीं ऐसा मिलेगा अमान एमांत तो पितही ना अब बताओ कोई बर किसी को प्राप्त हो और माता पिता रहित हो तो वो कैसा होगा माता पिता मर गए हो तो तो उतनी बाली बात नहीं और ऐसा पुत्र हो जिसके माता पिता का पता न हो कि पता नहीं कौन पिता था कौन उसकी माता थी हाँ उसका भी बल्द परंपरा कहीं कोई पता नहीं ऐसा पुत्र कहे तो फिर कौन ठिकाना कहा कैसा क्या है तो कहा कि माता पिता ही नहीं ऐसा ये तो बहुत बड़ा दुर्ग हो गया और गुण के अनुसार जो क्या हुआ जिसकी परमात्मा ये ऐसा जिसका माता पिता कोई नहीं परमात्मा स्वरूप गुण के अनुसार ये उससे बड़ा उत्तम नहीं सकता उदासीन और गीत दुर्गो उदासीनता दुर्गो है उदासीन के माने लौकिक व्यवहार में उदासीनता कहते हैं कि ऐसा पति निदेश को जो कुछ करता धरता न हो कोई काम धाम न करता हो कोई उसकी आमदनी न हो आगे चलकर के शंकर जी की निंदा करने के लिए जो सतर आए तब भी इसी प्रकार की बातों कहा तुम किसकी तपस्या कर रहे हो पार्वती लगी हो यह तो सब भीख मांग करके खाने वाले तो मुश्किल तुम चाहो कि तुम पति मिल जाए तो कोई ऐसे कोई बालिका कोई समझदार बालिका कभी ये कामना नहीं करे कैसा पति मिले जो बिल्कुल मिठल्ला हो और तो भीख मांग के खाता हो तो उदासीन और अध्यात्म विज्ञान उदासीन के माने क्या है कि ऐसा उसकी आंतरिक ऐसी उच्च अवस्था जिसमें कि व्यवहार काल में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आमे निंदा स्थिति हो उसे वो विचलित न हो उसका नाम उदासीन उदासीन के माने उदास रहने वाला नहीं उदासीन के माने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संभाव बनाए रखने वाला निंदा स्तुति में भी संभाव बनाए रखने वाला उदासीन तो उदासीन तो ज्ञानी व्यक्ति की बहुत ऊंची अवस्था है सब संशय छीना और इसको किसी प्रकार का इसको संशय भी किसी प्रकार है संशय रहित है ये और संशय रहित होना तो ज्ञान की स्थिति में माने उसमें अज्ञान हो ही नहीं जब अज्ञान नहीं होगा ज्ञानवान होगा तभी उसे कोई संशय नहीं होंगे अगर उसको कहीं अज्ञानी हुआ कुछ में कुछ अज्ञान रहा तो फिर संशय उत्पन्न होंगे संशय अज्ञान का सूचक है तो गुण के अनुसार तो ये कहना चाहते हैं कि शंकर जी बड़े ही ज्ञानवान हैं उनको किसी प्रकार का संशय नहीं लेकिन यहाँ व्यवहार कार्य में संशय छीना के माने जैसे व्यवहार में कहे कह रहे भाई ऐसे ये आदमी क्या इसको तो मोह माया कुछ है ही नहीं, नहीं। संसार में जिसको मोह माया न हो उसको परिवारों में कोई पसंद नहीं करता दुर्गण माना जाता संशय छीन है मैने इनको मोह है ही नहीं मायाव ने है ही नहीं मायावान किसी से प्रेम नहीं है किसी से आसक्ति नहीं है कहीं लगाव नहीं है इस प्रकार के वृत रहने वाले हैं इसलिए जो है ये है ये दुर्गुण हो गया संसारी व्यक्ति के लिए वही दुर्गुण है ज्ञानियों के लिए वही गुण हो गया जोगी और उनको जो मिलेगा वो योगी होगा अब योगी योगी से का क्या मतलब हा? एक किसी स्त्री का दवा किसी योगी से कर दिया जाए तो किसी स्त्री से पूछो कि तुम एक योगी है तो विवाह करना चाहता पसंद कभी तो नहीं क्या योगी इसका क्या वह करा जटा बटा धारण करने वाला ऐसे लोगों से क्या योगी करना जो है इनसे जो है वो विवाह करना ये तो बड़े अपमान की बात समझे बड़े दुर्भाग्य की बात समझे लेकिन शंकर जी तो योगी राजम योगी शंकर जी परमात्मा भाव सदा रहने वाले उन्हीं के ध्यान लग्न रहने वाले पहले देखिए सत्तासी हजार वर्ष की समाज लग गई ऐसे महान योगी है सम और उनसे विवाह हो जाए पार्वती जी और जिसका पति समाधि में ही बैठा रहे सत्तासी हजार वर्ष तक तो ऐसे पति से शादी विवाह करने से क्या फैला कम गुण की बात संसारी व्यक्तियों की योगी बड़ा बेकार आदमी है किसी काम का नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से योगी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति संसार की दृष्टि जितना ही दुर्गुण अध्यात्मिक दृष्ट उतना ही महान यही तो समस्या है आध्यात्मिकता <coughs> में और भौतिकता में दोनों में जो एक दूसरे का विरोध है वो तो इसी प्रकार का विरोध अन्यथा क्या विरोध ये विरोध अगर किसी व्यक्ति के बुद्धि से हट जाए तो फिर कोई बात नहीं फिर दोनों एक हो गए सब कुछ अंतर नहीं लेकिन जिनका की बुद्धि एक तरफ एक दिशा में जाती है तो वो दूसरी है अध्यात्म दिशा जाती है तो दूसरे प्रकार की है बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं वहीं समस्या आई तो योगी और जटन जटन माना जटाधारी होगा अब जटाधारी के सर में जटाएं धारण के अरे लंबे बड़े बाल रखे तो अच्छा भी है तेल लगावे बढ़िया गंगा करे बढ़िया सुंदर बाल बनावे तो तो कोई बात है यहाँ जटा के माने है बड़े बड़े बाल फिर बरगद का दूध लगा करके मोटी मोटी लरें बनाई हैं ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है ऐसे कोई पसंद नहीं करेगा स्त्री इसी प्रकार इस के बालों शंकर तो जी ऐसे हैं जिनके जो बालों में बरगद का दूध लगा करके जटाएं बनाये हुए हैं, जडेल उनके साथ में विवाह और अकाम और सबसे बड़ा जो है इनका जो है ये अकाम है शंकर जी ने काम का भाषण कर दिया और उनके साथ इनका विवाह तो बताओ फिर स्त्री विवाह करके करे तो क्यों करे क्या लाभ प्रयोजन क्या रही इसमें संसारी दृश्य से अकाम होना तो बिल्कुल ही महादर्भ में लेकिन ज्ञान के दृष्टि से कामना रहित होना काम के मन है कामना है निष्काम है अपने आप में पूर्ण है जब पूर्णता व्यक्ति में होती है तब तो निष्काम होता है और अभाव हुआ कमी हुई तो कामना ग्रसित रहेगा ये मिल जाए ये मिल जाए ये कामना हो गए अब ये ज्ञान की दृष्टि से तो ये अकाम हो गए और अकाम मन और नगन अमंगल देश और सदा नंगा रहने वाला अमंगल वेश मैंने ये जी नंगा रहना कोई मांगलिकोड़िए और अमंगल के मैंने ये भी कि नंगे तो नंगे कहीं सर्व लपेटे कहीं बाघ का जो है वो कपड़ा चमड़ा जो है वो कमर पे बांधे हुए जटाएं धारण किए हुए रसूल हाथ में लिए हुए और तो और शमशान की भगूत लेकर के शरीर में लगाए हुए ऐसे व्यक्ति के पास कोई खराब नहीं हो सकता और उससे किसी का विवाह करने को कह दिया जाए हा? तो ऐसा व्यक्ति जो वो अगर उसके न समझ में आवे कि यह क्या है मामला तो वो बहुत बहुत दुखी होगा, बहुत दुर्भाग्य की बात यह है, तो अब ये इतने दुर्गुण शंकर जी ने बता दिए चाहे इनको आप सदगुण समझो चाहे दुर्गुण समझो अस स्वामी यही कहा नारद जी ने कहा कि देखो इसका पति इस प्रकार का होगा उसके लक्षण ऐसे होंगे परी हस्तरेख वो नाराज होने लगे कहते नाराज हमने आपकी इतनी पूजा की हमने कहा तो कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओगे आपने तो बड़ी खराब बात बता दी कुछ को ऐसा पथ मिलेगा तो जितनी अच्छाइयां पहले बताई थी पार्वती जी की वो तो लोग भूल गए और जो पति के जो ये सब बातें इस प्रकार की बता दी लक्षण बता दिए पति के उसके कारण हिमांचल इत्याज भूल व्यापुल होते कहते ये नाराजगी तो क्या भूल तो नारद कहने लगा भाई हम क्या करें हमने तो जब इसका हाथ देखा तो परि हर से हाथ की रेखा इसकी ऐसी बताती है तो सुनो भाई तो हमको गाली दे चाहे नाराज हो चाहे भला को हो चाहे बराक हमारा इसमें कोई अपराध नहीं जैसी रेखा होगी अंदर झूठ तो नहीं कह सकते और झूठ के में कष्ट हो तो पर कुछ भी हम कह दें सबसे बात तो है कि हाथ की रेखा ही ऐसी मैंने प्रारब्ध इसका ऐसा ही है ऐसा ही इसको पति मिलना है। अब आगे देखेंगे कल ये नारद जी के इस गुण वचनों के अर्थ कैसे लगाए गए अभी संकेत आज बता ही अब स्वयं बताएंगे कि देखो दो पार्टियां हो गई पार्वती जी एक तरफ हो गई और बाकी जितने हैं हिमांचल मैना और उनकी सख्या दूसरी तरफ हो गई और दोनों ने अलग अलग अर्थ लगाए और जिसने जैसा अर्थ लगाया उसी के अनुसार उसका प्रभाव भी देखने है फल भी है अब ये भी एक शिक्षा समाज के लिए हम्म समाज में कभी कभी इस प्रकार की बातें आती हैं, तो उन्हीं को भौतिकवादी लोग एक अर्थ लगाते हैं और जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, उसका दूसरा अर्थ लगाते हैं हुँ? एक जिसे दुर्गुण समझता है उसी को कोई दूसरा गुण समझता है और जिसे दूसरा गुण समझता है उसे दूसरा जो दुर्गुण समझता है जो तो संसार में इस प्रकार की बातें उठाते हैं तो शास्त्र ने तो पहले शास्त्रकार तो इन सब बातों का पहले ही अनुभव किए वे जानते हैं ऐसा शास्त्र ने घी दिया है किसी ने किसी प्रकार से कि देखो संसार में से होता नान्या इश्तिहार भूत मदीये सत्यम बदानी चवान अखिलात्मा भक्ति प्रया छत निर्धरामे काम सही तुर्मा सीरा जय राम जय जय राम श्रीराम राम जय जय राम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 जय राम जय जय राम जय राम जय जय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 Jaya jay ram jay jay ram jai ram jai ram jay jay ram jay jay ram jai ram jai ram jay jay ram jay jay ram jai ram jai ram Om oh, Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Guru Namah. Hari Om.